भी भी के पंक, के, पंक, ब्लौक ब्लौक की की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है अकबर बिरबल की कहानी कवि और धनवान आदमी एक दिन एक कवि किसी धनी आदमी से मिलने गया और उसे कई सुंदर कविताएं इस उम्मीद के साथ सुनाई कि शायद वह धनवान खुश होकर कुछ इनाम जरूर देगा लेकिन वह धनवान भी महाकंजूस था बोला तुम्हारी कविताएं सुनकर दिल खुश हो गया तुम कल फिर आना मैं तुम्हें खुश कर दूंगा कल शायद बहुत अच्छा इनाम मिलेगा ऐसे कल्पना करता हुआ वह कवि घर पहुंचा और सो गया अगले दिन वह फिर उस धनवान की हवेली में जा पहुंचा। धनवान बोला सुनो कवि महाशय जैसे तुमने मुझे अपनी कविताएं सुनाकर खुश किया था उसी तरह मैं भी तुमको बुलाकर खुश हुई तुमने मुझे कल कुछ भी नहीं दिया इसलिए मैं भी कुछ नहीं दे रहा हूँ हिसाब बराबर हो गया कभी बेहद निराश हो गया उसने अपनी आप एक मित्र को कह सुनाई और उस मित्र ने बिरबल को बता दिया सुनकर बिरबल बोला अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम उस धनवान से मित्रता करके उसे खाने पर अपने घर बुलाओ हाँ, हाँ अपने, अपने कवि मित्र को भी बुलाना मत भूलना मैं तो खैर वहाँ मौजूद रहूँगा ही कुछ, कुछ दिनों, दिनों बाद, बाद बिरबल की योजना भी अनुसार, अनुसार कवि के मित्र, मित्र के घर दोपहर दो को भोज का कार्यक्रम तय हो गया नियत समय पर वह धनवान भी आ पहुँचा उस समय बिरबल कवि और कुछ अन्य मित्र बातचीत में मशगूल थे समय गुजरता जा रहा था लेकिन खाने पीने का कहीं कोई नामोनिशान निशान न ना था वे लोग पहले की तरह बातचीत में व्यस्त थे धनवान की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी जब उससे रहा नहीं गया तो वह बोल पड़ा भोजन का समय तो कब का हो चुका है क्या हम यहाँ खाने पर नहीं आए हैं खाना कैसा खाना बिरबल ने पूछा धनवान को अब गुस्सा आ गया क्या मतलब है तुम्हारा क्या तुमने मुझे यहाँ खाने पर नहीं बुलाया है खाने का कोई निमंत्रण नहीं था यह तो आपको खुश करने के लिए खाने पर आने को कह गया था जवाब बिरबल ने दिया धनवान का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया क्रोधित स्वर में बोला ये सब क्या है इस तरह किसी इज्जतदार आदमी को बेइज्जत करना ठीक है क्या तुमने मुझसे धोखा किया है अब बीरबल हसता हुआ बोला यदि मैं कहूँ कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है तो तुमने इस कवि से यही कहकर धोखा किया था ना कि कल आना सो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए धनवान को अब अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कवि को अच्छा इनाम देकर वहाँ से विदा लिया वहाँ मौजूद सभी बिरबल को प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। अभी आप सुन रहे थे अकबर बिरबल की कहानी कवि और धनवान आदमी वाचक स्वर भारती परिमल